शिक्षा का आदर्श धर्म शिक्षा की आवश्यकता जितने मत उतने पथ जो व्यक्ति जिस पथ पर चलने की इच्छा करे उसे उसी पथ पर चलने देना चाहिए क्योंकि यदि हम उसे दूसरे मार्ग पर घसीटने की चेष्टा करेंगे तो वह अपने पास का भी सब कुछ खो बैठेगा और पूर्णतः अकर्मण्य हो जाएगा जैसे एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे से भिन्न होता है वैसे ही एक मनुष्य का स्वभाव दूसरे से भिन्न होता है जिस देश में सबको एक ही पथ पर चलाने का प्रयास होता है वह क्रमशः धर्महीन हो जाता है यदि हर व्यक्ति का धार्मिक मत एक हो जाए और हर कोई एक ही मार्ग का अवलंबन करने लगे तो संसार के लिए वह बड़ा बुरा दिन होगा तब तो सभी धर्म और सारे विचार नष्ट हो जाएंगे सब लोगों की स्वाधीन विचार शक्ति और वास्तविक विचार भाव नष्ट हो जाएंगे वैचित्र ही जीवन का मूल सूत्र है इसका यदि अंत हो जाए तो सारी सृष्टि का लोप हो जाएगा विचारों में जब तक यह भिन्नता रहेगी तब तक हम अवश्य जीवित रहेंगे हमारे यहाँ कला हमारे धार्मिक जीवन का एक अंग बन गई है हमारे देश में कोई युवती तीज त्यौहार पर्व उत्साह के दिन यदि घर के आंगन और दीवार पर चावल के आटे से सुंदर चित्र बनाना जानती है तो उसकी कितनी प्रशंसा होती है श्री रामकृष्ण स्वयं कितने महान कलाकार थे अब हमें उपयोगिता और कला के समन्वय की आवश्यकता है जापान यह समन्वय लाने जल्दी सफल हो गया और उसने अभूतपूर्व प्रगति कर ली चाहे जो भी क्रिया अथवा अनुष्ठान हो यदि वह तुम्हें ईश्वर के समीप ले जा रहा है तो उसे ग्रहण करो यदि किसी मंदिर में जाने से तुम्हें ईश्वर लाभ में सहायता मिले तो वहीं जाकर उपासना करो परंतु उन मार्गों पर विवाद मत करो जिस समय तुम विवाद करते हो उस समय तुम ईश्वर की ओर नहीं बल्कि उल्टे पशुत्व की ओर चले जाते हो किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है अपना संदेश दे दो तथा दूसरों को उनके भाव के साथ रहने दो सत्य में जयते नानृतम सत्य की ही जय होती है असत्य की नहीं तदा किम विवाद तो फिर विवाद की क्या जरूरत यह धारणा कि प्रत्येक के लिए एक ही मार्ग है हानिकर निरर्थक और सर्वथा त्याज्य है मैं आप लोगों को एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं अपने बचपन से करता आया हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों व्यक्ति किया करते हैं रुचि नाम कुटिल रुचिना वैचित्रद ऋजुक नृणामेको गम्य जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार हे प्रभो भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही जाकर मिल जाते हैं प्रबल वायु बड़े वृक्षों से ही टकराती है अग्नि को कुरेदने से वह अधिक प्रज्वलित होती है सांप के सिर पर मारने से वह अपना फन उठाता है जब हृदय में पीड़ा उठती है जब शोक की आंधी चारों ओर से घेर लेती है जब लगता है कि प्रकाश फिर कभी न होगा जब आशा और साहस का प्राय लोप हो जाता है तब इस भयंकर आध्यात्मिक तूफान में ब्रह्म की अंतर जल उठती है वैभव की गोद में पला हुआ फूलों में पोसा हुआ जिसने कभी एक आंसू भी नहीं बहाया क्या ऐसा कोई व्यक्ति कभी बड़ा हुआ है उसका अंतर्निहित ब्रह्म भाव कभी व्यक्त हुआ है मैं पानी का एक छोटा सा बुलबुला और तुम पर्वताकार तरंग हो सकते हो तो भी क्या वह अनंत समुद्र तुम्हारे ही समान मेरा भी आश्रय है जीवन शक्ति और आध्यात्मिकता के उस असीम सागर पर तुम्हारे ही समान मेरा भी अधिकार है मेरे जन्म से ही मुझ में जीवन होने से ही प्रमाणित हो रहा है कि तुम्हारे समान चाहे तुम पर्वताकार तरंग ही क्यों न हो मैं भी उसी अनंत जीवन अनंत शिव और अनंत शक्ति के साथ नित्य संयुक्त हूँ अतः भाइयों तुम अपनी संतानों को उनके जन्मकाल से ही इस महान जीवनप्रद उच्च तथा उदार तत्व की शिक्षा देना शुरू कर दो